सेब कैसे उगते हैं पेटसी चित्रगुलियों हिंदी विदुषक जब आप रसीले सेब को खाते हैं तो दरअसल आप फूल का एक हिस्सा खाते हैं फल तो फूल से ही बनते हैं सर्दियों के मौसम में सेब का पेड़ बिल्कुल नंगा होता है तब उस पर न कोई पत्ती होती है न कोई फल तब कल्पना करना मुश्किल है कि कभी वो पेड़ फूलों और फलों से लदा होगा पर भयंकर सर्दियों और में भी छोटी छोटी पत्तियां और फूलों की कलियां खुलने का इंतजार करती हैं हरेक पत्ती की कली में कई मुड़ी हुई पत्तियां होती कली में सेब के फूल के सभी हिस्से होते हैं सेब के फूल गुलाबी और सफेद होते हैं उनमें मीठी भीनी-भीनी खुशबू होती है अपेक्षा घंटे और गर्म होते हैं फिर पत्तियों की कलियां खुलती हैं हर एक छोटी टहनी पर एक हरी पत्ती उगती है जब सेब का पेड़ हरी पत्तियों से भर जाता है उसके बाद ही फूलों की कलियां खिलना शुरू होती है अब आप हर टहनी एक अंत में गुलाबी सफेद फूलों के गुच्छे अब आप हर एक टहनी के अंत में गुलाबी सफेद फूलों के गुच्छे देख सकते हैं हर एक फूल एक सेब बन सकता है पर यह संभव होने के लिए सब चीजें एकदम ठीक ठाक होनी चाहिए सेब के फूल में बहुत से हिस्से होते हैं और हर एक भाग का अपना एक विशेष रोल होता है इन कलियों के सबसे बाहर पंखुड़ियाँ होती हैं उनका आकार एक छोटे कप जैसा होता है और वो पूरे फूल की सुरक्षा करती है जैसे जैसे फूल खिलता है वैसे वैसे पंखुड़ियाँ भी खुलती हैं फूल की पंखुड़ियां देखने में सुंदर होती हैं फूल में अच्छी मीठी खुशबू होती है जिससे आकर्षित होकर बहुत से कीट पतंगे और पक्षी सेब के पेड़ पर आते हैं इन जीव सहायकों की मदद से ही फूल अपने फल बना पाता है हर फूल के अंदर फल बनाने के लिए एक नर और दूसरा मादा हिस्सा होता है नर भाग पराग कहलाता है हर फूल में कई पराग होते हैं अगर आप सेब के फूल में झाँक कर देखें तो आप सभी पराग को एक छोटे गोले में देख पाएंगे हरेक पराग केसर के ऊपर पराग के कड़ होते हैं पराग देखने में पीले रंग का पाउडर होता है हर फूल में हजारों पराग कण होते हैं हर एक पराग कण में नर से होते हैं फूल का मादा हिस्सा पुष्प योनी कहलाता है आप कुछ पुष्प योनियों को फूल के फूल के मध्य बिल्कुल मध्य में देख सकते हैं पुष्प योनियों में पतली नलियाँ होती हैं जिनके ऊपरी हिस्से चिपचिपे होते हैं फूल के नीचे जहाँ आप देख नहीं सकते यह सारी नलियाँ आपस में मिल जाती हैं जहाँ ये नलियाँ आपस में मिलती हैं उसे अंडाश यानी कोवरी कहते हैं अंडा से फूल का वो भाग होता है जहां मादा सेल होते हैं अंडा से अंत में सेब के फल का मध्य भाग बनेगा सेब तब उगना शुरू होगा जब नर सेल मादा सेल से मिलेंगे तब फूल फल युक्त यानी फर्टिलाइज होगा इसके लिए परागढ़ पर नर सेल को अंडाशय के मादा सेल तक पहुंचाना होगा पराग के नर सेल को अंडास के मादा सेल तक पहुंचाना होगा ये सुनने में आसान लगता है पर असल में यह एक कठिन काम सेब के फूल किसी अन्य सेब के पेड़ के पराग द्वारा ही फलयुक्त यानी फर्टिलाइज हो सकते हैं क्योंकि सेब के पेड़ चल फिर नहीं सकते इसलिए वो खुद इस पराग को जाकर नहीं ला सकते दूसरे सेब के पेड़ों से पराग लाने के लिए उन्हें कुछ सहायक या मित्र चाहिए मधुमक्खियाँ सेब के पेड़ों की सबसे बड़ी मददगार होती है मधुमक्खियाँ रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियों की ओर आकर्षित होती हैं उन्हें फूलों का रस और पराग बहुत अच्छा लगता है मधुमक्खियां पराग इकट्ठा करने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती हैं। इस पराग से वो शहद बनेंगी जैसे जैसे मधुमक्खियां फूलों का रस इकट्ठा करती हैं वैसे वैसे उनके शरीर पर पराग के कण चिपक जाते हैं फिर जब वो किसी दूसरे सेब के पेड़ पर जाती है तो उनमें से कुछ पराग कण गिर जाते हैं पराग के यह कण पुष्प युनियों की नलियों के चिपचिपे हिस्से पर गिरते हैं वहाँ नलियों से होकर यह पराग नीचे अंडा में जाते हैं यहाँ पर नर सेल मादा सेल से मिलते हैं तब जाकर फूल फलियुक्त यानी फर्टिलाइज होता है उसके बाद में पंखुड़ियां जमीन पर गिर जाती हैं पंखुड़ियां पंखुड़ियों की अब आगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वो अपना काम कर चुकी है फूल फलयुक्त यानी फर्टिलाइज हो चुका है अब धीरे धीरे करके सेब का फल बढ़ेगा वो ठीक उसी स्थान पर बढ़ेगा जहां पर फूल तने से मिलता है जैसे जैसे फर्टिलाइज अंडा से शुरू होता है वो सेब का मध्य भाग यानी कोर बनता है जिसमे बीज होते हैं सेब के बिल्कुल बीज में बीज एकदम सुरक्षित रहते हैं अंडा सेब के आसपास अब पूरा सेब धीरे धीरे करके बढ़ेगा यह सेब का वो सफेद हिस्सा होगा जिसे हम खाएंगे सेब के नीचे देखो वहां आपको फूल द्वारा छोड़ी सूखी पंखुड़िया दिखेगी सेब को बीच से काटने पर हमें बीच में बीज दिखाई देंगे ध्यान से देखने पर आपको वहां पांच कक्ष यानी खंड दिखाई देंगे एक सेब में बीजों की संख्या दस तक हो सकती है यह बीज असल में फर्टिलाइज मादा सेल है सेब के इन बीजों से नए सेब के पेड़ पैदा हो सकते हैं सेब का पेड़ बढ़ रहे सेबों को पोषण प्रदान करता है सूरज की रोशनी पानी और हवा का उपयोग कर पेड़ की पत्तियां एक खास तरह की शक्कर बनाती हैं। यह शक्कर ही फल का भोजन होती है एक सेब के शक्कर निर्माण कार्य में करीब 50 पत्तियों को काम करना पड़ता है पूरी गर्मी पर सेबों का आकार बढ़ता रहेगा और वो पकते रहेंगे फिर पतझड़ आते आते सेब लगभग पक जाएंगे के कुछ हफ्तों में सेब अपने लिए भोजन खुद निर्माण करेंगे अब वो खुद अपनी शक्कर बनाएंगे शक्कर ही सेब को मीठा बनाती है रेड डिलीशियस मैकिन गोल्डन डिलीशियस ग्रेनी स्मिथ सूर्य प्रकाश पत्तियों और सेबों को भोजन बनाने में मदद करता है उससे कुछ सेबों के छिलकों का रंग भी बदलता है विभिन्न प्रजातियों के सेबों के रंग अलग अलग होते हैं कुछ सेब लाल होते हैं तो कुछ का रंग, रंग पीला होता है कुछ किस्म के सेब पकने के बाद भी हरे ही बने रहते हैं जब सेब पक जाते हैं तो फिर उन्हें पेड़ों से तोड़ा जाता है अगर कोई सेबों को नहीं तोड़ेगा तो वो जमीन पर गिर जाएंगे कुछ को जानवर खा जाएंगे और उससे सेब के बीज दूर दूर तक फैलेंगे उनमें से कुछ बीजों से नए सेब के पेड़ निकलेंगे कुछ सेब जमीन पर पड़े पड़े सड़ जाएंगे कुछ समय बाद वो भी मिट्टी का एक हिस्सा बन जाएंगे बाद में वो भी पेड़ के पोषण का हिस्सा बनेंगे पतझड़ के खत्म होने के बाद पेड़ों के पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं नई कलियों ने अभी से बनना शुरू कर दिया है उनसे अगले साल सेब पैदा सेब के पेड़ ने अब अपना काम पूरा किया है तुम्हारे लिए यह सबसे खुशी का समय है क्योंकि अब तुम पेड़ भर के सेब खा सकते हो क्या तुमने कभी फूल का हिस्सा खाया है अगर तुमने सेब खाया है तो तुमने जरूर उसके फूल का हिस्सा खाया होगा सेब फूल से शुरू होते हैं वसंत के मौसम में सेब के पेड़ों पर सुंदर गुलाबी और सफ़ेद फूल किनते हैं सूरज की रोशनी पानी हवा और भूखी मधुमक्खियों की मदद से हर फूल एक स्वादिष्ट फल में बदलता है इस पुस्तक में हम देखेंगे कि फूल से सेब कैसे बनता है